Lesson 21, नंबर 133, छात्र स्कूल जाता है स्कूल जाता हुआ छात्र औरत भूत से मिली भूत से मिली हुई औरत मिस्त्री संदूक बनाता है संदूक बनाता हुआ मिस्त्री मिस्त्री ने संदूक बनाया मिस्त्री का बनाया हुआ संदूक पेज नंबर वन थर्टी फोर मोहन को चिट्ठी मिली मोहन को मिली चिट्ठी दौड़ता हुआ लड़का कूदता हुआ लड़का खुला हुआ दरवाजा धुले हुए कपड़े किताब लिखता हुआ लेखक लेखक की लिखी हुई किताब राम को पसंद आया हुआ सेब मोहन को मिली हर चिट्ठी में तो माँ की मोहब्बत थी हमारी कंपनी में हिंदी सीखते हुए कर्मकार बहुत हैं हमारी कंपनी में हिंदी सीखे हुए कर्मकार बहुत हैं पेज नंबर वन थर्टी सिक्स लिपस्टिक लगाई हुई लड़की को देखो कोरियाई पढ़ा हुआ हिंदुस्तानी हमारे गांव में रहता है शराब पिए हुए ड्राइवर को सख्त सजा दी गई धोखेबाज पर गुस्से में आया हुआ सज्जन जोर से चिल्लाया अभी धुले हुए कपड़े मशीन में धुलते हुए कपड़े जल्दी जल्दी खुलता हुआ दरवाज़ा जल्दी जल्दी सूखते हुए कपड़े आजकल खूब बिकती हुई किताब जमीन पर पड़ती हुई बर्फ पेड़ से जमीन पर पड़ते हुए पत्ते बैठा हुआ बच्चा सोई हुई बच्ची लेटा हुआ आदमी पेज नंबर वन थर्टी एट एक मील दौड़ा हुआ लड़का छत पर से कूदा हुआ लड़का सारी दुनिया देखा हुआ आदमी कर्मकार धोखेबाज मिस्त्री संदूक सख्त सजा पांच पंद्रह पच्चीस पैतीस पैतालीस पचपन पैंसठ पचहत्तर पचासी पचानवे